दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि रात के टाइम तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारा दिमाग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा? एक आवाज़ कहती है, कल काम ज़्यादा है, जल्दी सोजा। दूसरी आवाज़ कहती है, थोड़ा YouTube और स्क्रॉल करले, फिर सोजा। और तीसरी कहती है, वैसे तू लाइफ में कर क्या रहा है? और त और दोनों तरफ लॉयर्स चीख रहे हों, पर असली जज तुम खुद हो, जो चुपचाप ये सब सुन रहा है। माइकल सिंगर कहते हैं, The day you realize you're not the voice in your head, you'll start to wake up। मतलब जिंदगी का पहला स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होता है, जब तुम्हें समझ आता है कि ये आवाज जो दिन रात तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है, ये तुम नहीं हो वो हर सीन पे कमेंट करता है, ये गलत हुआ, ये अच्छा था, इसको इग्नोर करना चाहिए, जैसे कोई कमेंटेटर लाइव मैच चला रहा हो, और तुम उस कमेंट्री को जिंदगी समझ बैठे हो, लेकिन सिंगर कहते हैं, तुम वो नहीं जो बोल रहा है, तुम वो हो जो सुन रहा है, थोड़ा रुक कर सोचो, अगर तुम वो हो जो ऑब्ज सिंपल एग्जाम्पल, जब तुम गुस्सा महसूस करते हो, तुम कहते हो, मैं गुस्सा हूँ। लेकिन जब तुम थोड़ा सा अवैर होते हो, तुम देखते हो, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। बस यही डिफरेंस है। एक इंसान इमोशन में घुस जाता है, और दूसरा उसे ऑब्जर्व करता है, और वही सेकंड बंदा फ्री हो जाता प्रॉब्लम ये है कि हम हर थॉट पे बिलीव कर लेते हैं। जैसे कोई रैंडम स्ट्रेंजर सड़क पे कुछ बोल जाए और तुम उसके कहने से अपना मूड खराब कर लो। थॉट भी वही स्ट्रेंजर है। वो आता है, बोलता है और चला जाता है। तुम्हारा काम उसे सुनकर रिएक्ट करना नहीं, बस देखना है कि हाँ, ये भी एक थ� जो सुनता है वो ही तुम हो, वो ही consciousness है। लेकिन हमने जिंदगी भर उस सुनने वाले को इग्नोर किया। हम इतने बिजी हो गए उस बोलने वाली अवाज के ड्रामा में के हम अपनी असली पीस भूल गए। सिंगर कहते हैं, your inner roommate never stops talking, but you don't have to listen to him all day. मतलब वो अ हर चीज पे ओपिनियन देता है और तुम हर उसके सेंटेंस को सीरियसली ले लेते हो। कभी ट्राई करना, अपने थॉट्स को टीवी शो की तरह देखना। एक एपिसोड आया, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अगला आया, लोग मुझे जज कर रहे हैं। अगला आया, कल क्या होगा? बस ऑब्जर्व करते रहो, जैसे तुम रिमोट हाथ में लेकर गोल ये है कि उसके साथ आईडेंटिफाई करना छोड़ दो क्योंकि तुम टीवी नहीं हो तुम वो हो जो उसके सामने बैठा है सिंगर इसे सीट ऑफ सेल्फ कहते हैं वो जगह जहां तुम सिर्फ देखते हो जज नहीं करते कंट्रोल नहीं करते बस ऑब्जर्व करते हो और जैसे-जैसे तुम उस सीट पे ज्यादा टाइम गुजारते हो तुम्ह तुम्हारा माइंड एक रिवर है, वो बह रहा है और तुम उसमें तहर रहे हो। लेकिन एक दिन जब तुम किनारे पे बैठ जाते हो और बस उस फ्लो को देखते हो, तब समझ आता है कि सुकून कभी पानी के अंदर नहीं था, वो तो किनारे पे था। और यही मोमेंट तुम्हारा फर्स्ट फ्रीडम मोमेंट होता है, जब तुम कहते हो, म एक अजीब सा साइलेंस मिलता है, एक सुकून जिसमें तुम्हारा माइंड पहली बार तुम्हारे सरवेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। यहाँ से सिंगर हमें ले जाता है एक नई डायरेक्शन में, जहाँ हम सीखते हैं कि कैसे सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, रिलीज़ करना भी सीखना है, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग एक रेडियो ह� कि कैसे छोड़ना सीखना है और कंट्रोल करने की आदत से आजाद रहना है।